फिर से एक ग्लास टूटने की आवाज आ रही थी दरअसल ये आवाज विक्रांत के पीछे एक आदमी के चलने से आ रही थी वो जहाँ पैर रख रहा था वहाँ नीचे काफी सारा कांच टूटा हुआ पड़ा था। विक्रांत ने पीछे मुड़कर भूखे शेर की तरह उसे घूरा और फिर बिना देरी किए ही अपने सामने पड़े साइड टेबल को उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया चटाक की आवाज के साथ टेबल उसके चेहरे ऐसी भिड़ा और फिर वो तुरंत जमीन पर हो गया इस टेबल के टूटे हुए कांच का टुकड़ा जाकर सोफे पर बैठे कासिम के चेहरे में भी घुस गया उसके चेहरे ऐसी ब्लड आना शुरू हो गया और अब वो अपने हाथों से चेहरे को ढककर बैठ गया विक्रांत का इतना भयानक रूप देखकर जिस आदमी ने अपने हाथ में कार्ड स्वैप मशीन और विक्रांत का एटीएम कार्ड लिया था वो अपनी जान बचाकर भागने लगा लेकिन अब विक्रांत के प्रकोप से कौन बचकर भाग सकता था विक्रांत ने वहाँ सोफे के बगल में रखा हुआ एक भारी से फ्लावर पॉट उठा उसके ऊपर फेंक दिया ये फ्लावर पॉट उसकी पीठ में जा लगा और वो तुरंत जमीन आरोप मुंह के बल फ्लैट होकर गिर पड़ा विक्रांत भागता हुआ उसके पास गया और फिर उसकी शर्ट को पीछे से पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर हवा में उठाकर रॉकेट की तरह लॉन्च करते हुए कमरे, कमरे के भीतर था तो आधा बाहर पड़ा हुआ था सिर में चोट लगने की वजह से खून बहना शुरू हो गया था अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था सिर्फ कासिम को ही विक्रांत ने कुछ कुछ नहीं किया था कासिम का शरीर ही इतना हैवी था उसे नॉर्मली चलने में दिक्कत होती थी वो फिर लड़ना तो दूर की बात थी कासिम अपनी जान बचाकर अभी तक सोफे पर ही बैठा हुआ था विक्रांत अब उसकी तरफ बढ़ने लगा कासिम के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था अभी विक्रांत उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके आगे दो आदमी हाथों में हॉकी स्टिक लेकर खड़े हो गए योनी चारों में से थे जो नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे लेकिन उस वक्त उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे जबकि अब तो ऐसा तैयार होकर आए थे मानो किसी की बारात में जा रहे है दोनों हाकि घुमाते हुए ऐसे खड़े थे जैसे मानो और विक्रांत का काम तमाम लेकिन विक्रांत के शरीर में आज न जाने कहा से इतनी फुर्ती आ गई थी उसने इन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया उससे पहले ही जमीन पर लुढ़का हुआ एस्ट्रे उठाकर एक के माथे पर मार दिया माथे पर एस्ट्रे लगते ही उसके हाथ से स्टिक छूट गई और उसने सिर पकड़ लिया अभी दूसरा वाला कुछ समझ पाता उससे पहले ही विक्रांत लपक कर जमीन पर गिरा हुआ हॉकी स्टिक उठाकर सीधे उसके मुंह पर गोल कर दिया हॉकी स्टिक लगने से उसका पूरा जबड़ा हिल गया यहां तक कि तुरंत ही एक दांत मुंह से बाहर आ गया इसके बाद उसे जमीन पर धराशायी होने में एक सेकंड भी नहीं लगा हुआ उधर विक्रांत ने अब तक दूसरे वाले का सिर पकड़कर पूरी ताकत से सामने की दीवार में भड़ा दिया और फिर उसने इस आदमी को उसी स्टेर की तरफ धकेल दिया जहाँ से ये चढ़कर ऊपर आया हुआ था वहाँ पहले से ही टीवी का कांच टूटा पड़ा हुआ था ऐसे में जब वह लुढ़कता हुआ नीचे जा रहा था तब उसके पूरे शरीर में कांच के टुकड़े घुसते चले गए क्यूँकी ये सीढ़ी लकड़ी की बनी हुई थी और शायद भी थी ऐसे में इस सीढ़ी में लगे हुए कुछ पलाई के टुकड़े उखड़कर बिखरने लगे इसके बाद विक्रांत ने बची हुई सीढ़ी को तोड़ने की नीयत से ही वहाँ जमीन पर पड़े दूसरे आदमी को भी उठाकर स्टेयर पर फेंक दिया इसे तो विक्रांत ने और ताकत से फेंका था उसके नीचे गिरने के साथ ही पूरी स्टेयर भी टूटकर जमीन पर बिखर पड़ी विक्रांत अभी पीछे मुड़ा ही था कि उसने देखा कि जिस आदमी ने उसके लिए दरवाजा खोला था वो सामने ही खड़ा था लेकिन वो डर के मारे थर थर का था विक्रांत उसकी तरफ बढ़ने लगा लेकिन तभी वो हड़बड़ी में बिना कुछ देखे ही खिड़की से बाहर की तरफ कूद पड़ा वो भी पहले टीन शेड पर गिरा फिर किसी बोरी की तरह जमीन पर जाकर धड़ाम हो गया अब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली अब उसे भिड़ने के लिए यहाँ पर कोई नहीं बचा था हाँ गैंग का मेन सरगना कासिम अभी भी सोफे पर बैठकर मानो अपने पिटने की बारी का इंतजार कर रहा था वैसे अभी तक वो शांत होकर नहीं बैठा था बल्कि उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को फोन लगाना शुरू कर दिया था वो शायद मदद के लिए किसी को फोन करने की सोच रहा था अभी कासिम फोन कर ही रहा था खड़े होकर चेहरे पर शैतान वाले मुस्कान का एक्सप्रेशन लिए हुए था जैसे कासिम की नजर विक्रांत आरोप पड़ी वो भी उसे देख मुस्कुराने लगा और इस मुस्कुराट के साथ ही उसने फोन भी साइड में रख दिया ऐसा लग रहा था की उसने विक्रांत की मनशा जान ली थी इसी समय सामने के रूम में मोनिका भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी भले ही वो अभी तक रूम के भीतर बंद पड़ी थी लेकिन उसे विक्रांत द्वारा इशारा करते हुए कहा आ जाओ आ जाओ बहुत अच्छा बहुत सही समय पाई हो बताओ मुझे कौन कौन था किसने तुम्हें परेशान किया था ये था ये विक्रांत विक्रांत ने काशिम की तरफ इशारा करते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जट दिया विक्रांत सर ठीक okay, है कोई नहीं था आप छोड़िए ये सब चलिए चलिए अब यहाँ से ना, ना ना ना ऐसे कैसे हो सकता है बिना हिसाब तो तो तो बड़ा पक्का है ना बिना हिसाब किए हमें नहीं जाने देगा ना हम्म कासिम को कुछ नहीं सूझ रहा था वो इधर उधर देखते हुए खुद के बच निकलने का रास्ता देखने लगा मैं सही कह रहा हूँ ना? विक्रांत ने उसके कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा इस वक्त उसकी आंखें गुस्से मैं, मैं कर रहा था उसे अचानक से उसके पर एक जोरदार पंच आकर पड़ गया धम कासिम का गाल काफी फूला हुआ था इसलिए अब विक्रांत का पंच उसके गालों पर पड़ा तो वहाँ पर होने वाली कम्पन को साफ देखा जा सकता था विक्रांत ने फिर उसका मुँह पकड़कर पूछा सही कह रहा हूँ न बोल बोलता क्यों नहीं इतना कहते विक्रांत ने उसके मुंह पर लगातार जड़ डाले। उसे कहने का मौका ही नहीं दिया कासिम का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था वो अपने चेहरे को हाथों से ढककर विक्रांत की मार से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उसे कुछ खास मदद नहीं मिल रही थी हां हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो छोड़ दो मुझे मुझे मत मारो प्लीज कासिम ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा आखिर में विक्रांत ने कासिम के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारकर उसे छोड़ दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए उससे कहने लगा कासिम अपने धंधे को नियम से किया कर जब तूने इस लड़की को पैसे दिए तो सिर्फ पैसे वसूलना उससे उसकी इज्जत पर हाथ क्यों लगाया तूने गलती होगी गलती होगी माफ कर दो अब कभी नहीं होगा कासिम ने दर्द से कराहते हुए कहा गलती होगी तड़ाक, हो तड़ाक।, हो तड़ाक। हो सहे विक्रांत ने गलती हो गई शब्द के साथ कासिम के गाल पर थप्पड़ तू जितने कासिम ने हाथ जोड़ते हुए कहा साले रुख विक्रांत ने का मुंह पर एक और पंच रख दिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया उसने मोनिका की तरफ देखते हुए बोल पड़ा कौन कौन था बताओ मुझे विक्रांत सर जाने दीजिए ना चलिए ऐसे नहीं ऐसे नहीं जाएंगे तुम बताओ किस किस ने तुम्हारे हाथ लगाया था विक्रांत का गुस्सा देखकर मोनिका भी उससे ज्यादा मना नहीं कर पाई वो एक एक करके उसे सभी को दिखाने लगी ये था ये था एक वो भी था मोनिका के कहने के साथ ही विक्रांत सभी का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए उसके पास ला रहा था एक दो तो नीचे वाले फ्लोर पर पड़े थे उन्हें भी विक्रांत टूटी हुई सीढ़ियों के सहारे घसीटता हुआ ऊपर तक ले आया था इन सबकी हालत पहले से ही बहुत खराब हो चुकी थी किसी के भीतर उठ खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची थी उसको तो बेहोश भी पड़े हुए थे उसमें से एक आदमी के चेहरे पर इतना खून लगा हुआ था कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था ध्यान से देखा तो ये वही आदमी था जो मोनिका की पेंटी को बड़ी अजीब तरीके से सूंघ रहा था लेकिन इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो रखी थी कि खुद मोनिका को भी उस पर तरस आ रहा था